श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ पंचवशोध्याय श्रीशंकर्षण देव का विवरण और अलस्त श्रीशुकुवाच तर मूलदेशे तिशोजनसहस्रांतर आते या वैकला भगवतस्तामसी सख्याता सातीिदृश्यो शकर्षण महमीत्याभिमान यम संकर्षण मिथ्याच श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन पाताल लोक के नीचे 30,000 हजार योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को चीर कर खींच कर एक कर देती है इसलिए पांच रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं यसेद चित मंडलम भगवत नूर्ते सहस्तशिरथ एक्स्म देवशीर्षण सिद्धार्थ इवलक्षते इन भगवान अनंत के एक हजार मस्तक हैं उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है यदम कालो लोपजीसो मस विरचित रुचिर भ्रम ध्रोरंतरे अंतरेण संकर्षण हो नाम रुद्र एकादश व्यूहक्ष सोलम हुआ भयनुतिष्ठत प्रदय काल उपस्थित होने पर जब उन्हें इस विश्व का उपहार करने की इच्छा होती है तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रक्तियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं उनकी व्यूह संख्या ग्यारह है वे सभी तीन नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में तीन नोकों वाले शूल लिए रहते हैं यमल युगल चंडम मंडले स्वी दत सह सावतर सैकांत भक्ति योगे नात स्वतनाली परिस्फुर कुंडल प्रभा मंडित गंडस्थला मनोहर भगवान के के के चरण कमलों गोल गोल स्वच्छ और नख मणियों की पंक्ति के समान है जब अन्य प्रधान प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अन्य भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम करते हैं तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमलीय कपोलों वाले मनोहर मुखार की मनमोहनी झा होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है ये नागराज कुमार आशीष आशा सांगम वलय विलसी विशदवी कुलधवल सुभगम रुचि भुजर जत स्तंभे स्वगुरु चंदन कुंकुम पंकाशनोन्मथित हृदय मकर ध्वजा भेष रुचिर दलित स्मृत नुराग मद मुदितारुणम करूणाम लोकन विंदम सीढ़ किल विलोकयती अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंगमंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी वलय विलासित लंबी लंबी श्वेतवर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुंकुम पंख का लेप करती हैं उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है तब वे उनके मद विवल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखार बिंदकी और मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती हैं स एव भगवान्त गुणाणव आदिदेव उपहताम रोष वेगो लोका नाम स्वस्थ आस्ते वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमरस असहनशीलता और, और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोकों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। ध्यामसुरासुरग सिद्ध गंधर्व विद्या धर्मनी वरत मद मुदीत विकृत विह्वलोचन सुलल मुखरी कामृते नप्याय स्वर्षद विबुम जूथपतीन परम्लान राग नो ला मधुकर मधुर गीत वैजयतीसा एक कुंडलो अलकुदी सुभग सुंदर भुजो भगवान महेन्द्रो वारणीन्द्र इव कांचनी कक्षा मुदार लीलो बिभरती देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल और विवल रहते हैं वे सुलित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथकों को संतुष्ट करते रहते हैं उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है वे उदार लीलामय भगवान शंकर गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं या ऐसा मनुश्रुतो ध्यामानूणाम अनादिकाल कर्म वासना ग्रथितम अभी अमृद ग्रंथि गर्भिन्नतीवान् भगवान्यंभु नारद सह तुम बुरना सभायां ब्रमण संश्लोक इस प्रकार अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुक्षों के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्य रज और तमोगुणात्मक अविद्या में हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था उत्पत्ति स्थिति लय हेतव्य कल्पाह प्रकृति गुणा ज यद्रूपम ध्रुवम अकृत यद एक नानाघात कथम वर्तमान जिनके दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय के हेतु वो सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि है तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं उन भगवान शंकरसन के को कोई कैसे जान सकता है राध देव्या जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा तो अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए ही लिए की हुई जिनकी वीरता पूर्ण लीला को परम्पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्व में स्वरूप धारण किया है यमु की दस्मा दा धार्थो वा यदि पति प्रलंभना ध्वाम सपदी शेष मनम कम से भगवत आश्रय मुख्य हो जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है मूर्धन्यर्पित मड़ो व भूगोलम सगिरी सरी समुद्र सत्व आनंत्याद निमित्त विक्रमश्युण सहस यह पर्वत नदी और समुद्रादि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र भगवान के एक मस्तक पर एक रजह के समान रखा हुआ है वे अनंत हैं इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है किसी के हजार जीभे हैं तो भी उन सर्व्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है एवं प्रभावों भगवान दुरंत विर्यो वीरजोरुणानुभाव मूले रहा आत्मतंत्रो जो लील विभरती वास्तव में उनके विर्य अतिशय अच्छा गुण और प्रभाव असीम है ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपने ही महिमा में ऐसे स्वतंत्र है और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं एकताजे वे हनरूप गंतव्यागत यथा कर्माता कामान काम राजन भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियाँ हैं इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरु मुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया एवर्ती ही राजन पुंस प्रवृत्ति लक्षण से धर्म सेपाकत उच्चाव विसदृशा यथा प्रश्न व्याचे कि म्यत कथयाम मनुष्य को प्रवित्त रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियाँ हैं वे इतनी ही हैं इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया अब बताओ और क्या सुनाऊँ ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम श्याम सीतायाम पंचम स्कंधे भूविबर विधु विध्युपवर्ण नाम पंचमशोध्या